शंकराचार्य के भगवान्क्रणीत उपदेश शैली में भगवान अपना जो है साधक सीधा सीधा कैसे क्या किस प्रकार विचार करने से अपने जीवन थे किस्त्र को प्राप्त कर सकते हैं इसको लेकर के पे आधार पर अप आप अपना आत्म चिंतन करके कैसे अपने को अपना स्वरूप को निश्चय कैसे कर सकते हैं इसको लेकर के बोलते हुए जो है भगवान ने पहले भाग में दिखाया कि केवल के अपने में स्वरूप को नहीं जाना उसके फलस्वरूप गलती से हमने अपने ऊपर कई चीज आरोप कर रखा ये आरोप ही हमारा मानधन है इस आरोप को विचार पूर्वक यदि हम मिटा सकते तो हम संसार बंधन से छूट सकते परन्तु ये आरोप के संस्कार इतना दृढ़ हो रखा कि उसको मिटाने में हमें डर लगता है लगता है कि कहीं हमारा धर्म कहीं हमारा जो स्थिति उससे तो अच्छा है क्योंकि जो अधर्म दुख में है वो तो उसको बदलना चाहते हैं जो धर्म आचरण करके सुख प्राप्त किया उससे बाहर निकालना मुश्किल होता है तो वो सुख की मतलब जो पिंजरे में शून्य की पिंजरे में फंसना देखा चिड़िया को ऐसा उसमें फिर अनेक जन्म की होने पर तब जाकर अपने आप ही समझ में आता है कि अरे इसलिए भी, भी, तो भी मैं नहीं चाहता हूं। मैं इससे भी जो निरंतर नित आनंद अविष्ट आनंद है तो हुआ क्या हमने शरीर इंद्र मन बुद्धि के साथ आधात्मक ही उसमें बाकी सब आधात्मक इतना परेशानी हो रही नहीं है कि तो बुद्धि के साथ हम सब कुछ देखते हैं, तो रहे हैं कि इसी को सारा बुद्धि के सदात्मक करके जब आप देखते हैं तो बुद्ध। हर जगह पे कोई व्यक्ति किसी ना किसी को जाना तो बुद्ध से ही जाना और उस बुद्धि के पीछे जो चेतन तत्व है उसके प्रकाश से बुद्धि ये काम कर पाते है और उसमें ज्ञातता भी आते हैं और ये चेतन की प्रकाश सब एक ही है चेतन निर अवयव चेतन की उत्पत्ति नाश नहीं होती जड़ की उत्पत्ति और नाश होती है जड़ में परिचिनता चेतन में परिच्छिता नहीं है इस शास्त्र के आधार पर जब जा हम जानते हैं समझते है और इसी प्रकार से जब हम विचार करेंगे तब धीरे धीरे हमको वस्तु अनुभव में भी आ जाता है आप जो है ये जो बुद्धि ने जिस चीज को भ्रहण किया अथवा जिसको समझा वो तो कभी है कभी नहीं है अभी कुछ दिन है फिर बाद में भूल भी सकते प्रकाश है ये बुद्धि समझा अथवा नहीं समझा कुछ पहले जाना था अभी भूल गया पहले याद था भी भूल गया इस साक्षी का जो प्रकाश है ये साक्षी का प्रकाश कभी भी विपरिलोक परिवर्तन कुछ भी नहीं होता इसमें हमेशा एक ही रूप में रहता है ये जो है एक साक्षी हमारी हमारी पारमार्थिक स्वरूप है जो अव्यभिचारी चेतन स्वरूप है।, है जो कभी भी व्यभिचन नहीं करता हमेशा एक ही रूप में रहता उसमें करता भी नहीं होता है उसमें तो कल कहाँ तक पढ़ लिए थे सभी जी कल नॉलेज तीन नंबर श्लोक तो ये जो जो जो बुद्धि और संबंधी भी कोई वस्तु हम देखते हैं इसमें क्या है? संघात है, है और वो भौतिका किसका मिला हुआ पांच भूत से मिला हुआ है तो पांच भूत का मिला हुआ वस्तु बिकारी या इस जड़ इसका उत्पत्ति होता है इसका नाश भी होता है ये आत्मा का धर्म नहीं है आत्मा तो बुद्धि जितने सारे वस्तु को जानता है बुद्धि जानते है देखते हैं बुद्धि देख लेते है उसका केवल प्रकाश कर है इसलिए बुद्धि पर आत्मा बुद्धि की तरह एक परिचन्न वस्तु अथवा चीज को जानते ही बात नहीं है पूर्ण रूप से विद्यमान रह करके सभी शरीर में प्रमाता अलग अलग है क्योंकि प्रमाता है इंद्रियों के साथ ताकात्म करके वही चेतन को एक चेतन शुद्ध निराकार निर्विशेष वही चेतन जो है अविध्य उपाधि के साथ जो है जीव रूप में दिखाई इस प्रकार शब्दों को जरा कहा जाता है मतलब उसका एक एक नाम है उसका प्रमाता तो प्रमाता वही चित्र फिर जब उसके ऊपर एक स्थूल शरीर का आवरण भी आ गया तो उसको जो है कोई शरीर का पिंड का जो नाम होता है मनुष्य पशु जीव का चौराशिला जीप का जो अलग अलग नाम और फिर जो एक व्यक्ति व्यक्ति का अलग नाम इस नाम से जाना जाता वही है अनेक अने रूप में दिखाई दे रहा है परंतु वास्तविक चैतन्य में कोई परिवर्तन नहीं होता एक प्रती होती है मात्र चैतन्य यदि इस प्रकार परिणत होकर जिस प्रकार मृत्यु परिणत होकर के घर रूप में दिखाई पड़ता है अथवा सुबर्ण परिणत अलंकार रूप में दिखाई पड़ते हैं इसी प्रकार यदि प्रकृति परिणत के आत्मा तो आत्मा बेकार होता और नाशवान भी होता परिवर्तनशील वस्तु परिचन्न वस्तु कभी भी, भी स्थिर नहीं हो सकता नित्य तो नहीं हो सकता इस प्रकार सामान्य व्यवहार में हम देखते हैं इसीलिए आत्मा केवल प्रकाश स्वरूप होकर के अंदर वीर करके सबको प्रकाशित करते हैं परंतु आत्मा में कोई बिकार कोई बेकार नहीं है इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत तो दे रहा है अभी जो नंबर बोलते दृष्टान मनो प्रकाश रक्ता आतपेन इव तन मया मनो प्रकाशते ते जद आकारता तपे मई दृश्य तेम आतपेन इव तन मया इस प्रकार संसार में कुछ भी रंग हो वो रंग सूर्य का प्रकाश से ही दिखाई पड़ता है विज्ञान पढ़ने वाले जानते हैं सूर्य के प्रकाश में सब रंग विद्यमान है जिस रंग के अंदर से वो बधिपड़ित रंग को दिखाई देता दिख है ही रंग हमको दिखता है और सूर्य की प्रकाश ही दिखाई पड़ते हैं इसलिए बोलते हैं जैसे कोई मणि में जिस प्रकार की रंग है वो सूर्य की प्रकाश जैसे उसमें आतक मतलब सूर्य सूर्य की प्रकाश होने पर उसमें उसका लाल रंग नीला रंग सफेद रंग जो भी होगा वो सूर्य के प्रकाश की दिखाई पड़ते हैं अब सूर्य के प्रकाश के बिना अब प्रकाश के बिना वो मणि के रंग नहीं दिखाई पड़ता इसी प्रकार आत्मा की प्रकाश की जो बुद्धि में जो भी कुछ दिखाई पड़ता है वो सब दिखाई पड़ता है मेरे द्वारा ये सब कुछ प्रकाशित होता है एक एक ही प्रकाश है संसार में मुख्य प्रकाश बाकी सभी प्रकाश उसी प्रकाश से प्रकाश को प्राप्त करके को प्रकाशित करते हैं है। सूर्य को को प्रकाश नहीं तो जो सारा संसार को प्रकाशित करते हैं परंतु वो सूर्य प्रकाश भी भगवान भागवा... के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है इस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं परन्तु आत्मा के प्रकाश को तदपिहन जो है, तो है? तो हम सीधा देख नहीं सकते में हो रहे उसको तो कोई प्रकाशित नहीं कर देगा तस्व भाषा से राम एकदम विवाद उन्हीं के प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित तो होते इसी प्रकार सूर्य का प्रकाश भी आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है मनो जिस प्रकार उसमें, उसमें किरण में सूर्य के प्रकाश के प्रकाशित होते रंग अभिव्यक्त होता है इसी प्रकार आत्मा की प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हो बुद्धि जो भी चीज को प्रकाशित करता है वो प्रकाशित होता है कि आत्मा भिन्न कोई प्रकास को बार बार विचार करके क्यों तो, मैं तो मुझको जानने के लिए किसी अन्य प्रकार दिखा को दिखाई पड़ता हमको कोई अन्न प्रमाण की आवश्यकता नहीं है अन्न प्रकाश की आवश्यकता नहीं है मैं अंधेरे में भी कुछ भी नहीं है फिर भी मैं हूँ यह हमको अनुभव नहीं आता की काम शुचा, शुचा, शुचा, शुचा, शुचा। जो है परन्तु ये जो मैं हूँ कोई इंद्रियो काम नहीं करने पर भी तो अपने अस्तित्व को हम अपने आप समझ लेते इसलिए अपने को जानने के लिए कोई अन्न प्रकाश की आवश्यकता नहीं है और ये प्रकाश चाहे अभी तो बुझती नहीं है बुझती नहीं है क्योंकि हमें क्या दिखाई पड़ता है जागृत काल में तो हर चीज में समझते ही समझ में आता है सारे इंद्रिया शरीर मन बुद्धि सो जाते हैं फिर भी मैं जता रहता हूँ क्योंकि ये जो सोए हुए का क्या क्या अनुभव हो रहा है वो उठ करके जो बोलते हैं इससे कोई व्यक्ति जला हुआ निश्चय होता है अनुभव के बिना स्मृति नहीं होती तो अनुभव करने वाला थे इसलिए इसीलिए इस उसी के प्रकाश नहीं से सारा संचार प्रकाशित होते हैं इसी प्रकार की जो है एक ही क्षेत्र के क्षेत्र की, की प्रकाश से सारा क्षेत्र प्रकाशित होते हैं क्षेत्र प्रकाश के द्वारा तो जो भी कुछ दिखाई दे रहा है हमको वस्तु वो वस तो वस्तु जब तक बुद्धि देखते हैं तभी जाए परंतु तो बुद्धि नहीं देखे तो वस्तु तो हमारे पास नहीं है और वस्तु तो का कोई काम नहीं है बुद्धि जब शुषुभ काल में इसलिए ये सब कुछ भी नहीं रहता माता पिता बंधु भ्राता सखा मकान दुकान परिवार सब कुछ भी नहीं रहता तो हूँ और नहीं आता तभी जा करके हम उठ करके बोलते हैं कि हम आनंद से सोए थे कुछ भी नहीं जानते इसलिए बुद्धि कर, करने काम करने पर ही दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ते हैं परंतु बुद्धि काम करे चाहे ना करे फिर भी जो आत्मा के स्वरूप का बोध होता है जग कम तो समझ में आता है इसीलिए हमको जानने के लिए हमें कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है मैं रहने के कारण सारा अपने अपने व्यापार कर पाती हैं। इसलिए ये प्रपंच दिखाई पा रहे हैं ये बुद्धि जो हमारा क्वांटम थ्योरी आजकल ही बोल रहे कोई दृष्टा है तो बाहरी वेद प्रपंच दिखाई पड़ते है दृष्टा नहीं तो वेद प्रपंच नहीं है यही वेदांत एक मुख है अपने देखा तो रज को सर्प रूप में देख लिया फिर होकर धमागा लोग भी कर तो करते हैं मतलब तो वहां पे जब नहीं देखे थे तभी तो वहां पर सर्प नहीं था जब ज्ञान हो जाएगा तभी तो वहां पर सर्प नहीं आया इसलिए जिस समय मैं इसको देख रहा हूँ इस समय भी वो वस्तु वहां पे नहीं है ये निश्चय कर इसलिए यहाँ पे जिस प्रकार हर चीज की प्रकाश का प्रकाशक एक सूर्य है इसी प्रकार उस सूर्य का प्रकाश को बुद्धि की हर विषय की प्रकाशक लिए बोल रहे हैं बुद्धौ दृश्यम भविध बुद्धो, बुद्धो सत्यम नास्ती विपरजय दृष्टा जस्मात् तस्मात द्वैतम न बुद्धो बुद्धो भवेत् बुद्ध भेद सत्याजय दृष्ट जस्म सदा दृष्टा तस्वैत बुद्धि जगे रहने पर बुद्धि रहने पड़ी सारा संसार बुद्धौ दृश्यम बुद्धि में सारा संसार दिखाई पड़ते हैं बुद्धि हो जाते हैं विपर्जय नास्ती सारा जगत कुछ भी नहीं है जब बुद्धि हो गया एक अहंकार और बुद्धि मिल करके सारा तांडव मचा रखा सारा पर्यटन मचा रखा बार बार बोलते हैं बुद्धि शुद्धि अथवा चित्त शुद्धि यही जो है कि तांडव अथवा ये अनर्थ मचाया कौन ये बुद्धि ने मचाया अहंकार के साथ मिलकर के सारा संसार को बस अपना अपना ये, ये, ये करते हुए वो अपने संसार में, में, में दिखाई पड़ता है सुशुक्त अवस्था में, में बुद्धि नहीं है ध्यान अवस्था में बुद्ध मतलब अब बाहरी वस्तु नहीं दिखाने की इच्छा रखते है तो हम शांति से बैठते हैं यही जो है कि शिष्य समझना है कि बाहरी वस्तु की हमारी क्या है है है बुद्धि काम आता है तब तो ठीक है, नहीं तो हमारी कोई ना करो तो है उसको मैं देखने वाला मैं समझता हूँ मैं जानता हूँ इसीलिए वास्तविक द्वैत प्रपंच क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं जागृत में ऐसा स्वप्न में उसी प्रकार की होती है तो कोई वस्तु नहीं होती जागृत स्वप्न में देखा हुआ वस्तु कुछ भी हमारा वस्तु में नहीं दिखाई पड़ता जागृत हो जाती है स्वप्न जागृत में जागृत स्वप्न में व्यविचारित हो जाते हैं परंतु इन तीनों अवस्था में जो अव्यभिचारित तत्व है जो कभी जो मैं मैं करके अंदर बोल रहा जो मैं जागृत काल में स्थूल वस्तु को देखा था वहीं में स्वप्न अवस्था में प्रातिभाषिक वस्तु को देखा वही में अपने में कुछ नहीं जाना इसको इस है ये दरश्टा, ये दरश्टा ही मेरा ये सदा दृष्टा ये दृष्टा हमेशा ही दृष्टा है चाहे कुछ वस्तु रहे चाहे ना रहे अब महाराज नहीं रहे तो दृष्टा कैसे होगा दृश्य होने पर दृष्टा होता है वस्तु नहीं पर भी जो कोई वस्तु नहीं है इसको देख रहे इसलिए तो वाला, वाला। अनित्य दृष्टि है वो तो वस्तु के सापेक्ष में देखते है परंतु तो जो नित्य दृष्टि है वो नित्य दृष्टि जो है कि आख कुछ चीज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं वो दोनों को ही जानते हैं परंतु तो जो वो नित्य दृष्टि बुद्धि वस्तु हो अथवा बुद्धि जगह हुए तब तो व्यवहार करते हैं परंतु आत्मा दृष्टि का कभी व्यभिचार नहीं होता हमेशा एक ही प्रकार से जगा रहता है शरीर बुद्धि व्यापार करी चाहे ना करी उस व्यापार को देखने वाला और व्यापार नहीं करने वाले को देखने वाला जो तत्व है वो हमेशा जगा रहते हैं इसीलिए वो तो व्यभिचारी तत्व है और जो हमेशा जगा है हमेशा एक रूपये रहता है वो अव्यभिचारी तत्व है वही मेरा पारमर्थिक स्वरूप है जिसकी प्रकार सारा संसार प्रकाशित हो रहा है बुद्धो नास्ति जब बुद्धि जगा हुआ है तब तो आपको बुद्धि के वस्तु आपको बुद्धि में समेटे हुए वस्तु को बाहर रूप में होते दिखाई देगा परंतु जिस समय बुद्धि नहीं काम नहीं कर रहे हैं कोई भी वस्तु हमको नहीं दिखाई पड़ता कोई काम भी नहीं आता परंतु जस्मांत सदा दृष्टा दृष्टा बुद्धि को देखने वाला दृष्टा है बुद्धि की व्यापिचारी है इसी को मिथ्या बोलते हैं और जो हमेशा एक रूप में रहता है वही सत्य है वो हमारा स्वरूप है पारमार्थिक सत्य है इस प्रकार से अपने स्वरूप को निश्चय करना चाहिए स्वरूप को निश्चय करके फिर जो है सांसारिक वस्तु जो है फिर हमारे मन को कि ऐसा दृश्य है तो मन में कोई दुख परेशानी कोई विचार चिंता अत्याचाम उस समय भी मुझ में नहीं है मैं मन की हर विचार को हर परेशानियों को मैं देख रहा हूँ देखने वाला मैं रहने के कारण ही मन के इस भाव के परिवर्तन को हम समझ जाते हैं। इसीलिए मन के विकार के साथ मन के विकार को देखने वाला चाहे सुखात्मक विकार हो चाहे दुखात्मक विकार हो चाहे क्रोधात्मक विकार हो चाहे प्रेमात्मक विकार हो कुछ भी ये विकारों को सब देखने वाला मैं हूँ परंतु कि मैं रहने के कारण ये विकार को समझता मता परंतु ये विकार के साथ हमारा संबंध नहीं है इनको जिसको मैं देख रहा हूँ वो दृश्य है मैं तो दृष्टा हूँ और इस दृष्टा की दृष्टि की कोई व्यविचय नहीं होता हमेशा एक रूप रहता है इस प्रकार से बार दो नहीं, होना दो नहीं दिखाई पड़ता इसलिए जानने वाला हमेशा ही जानने वाला है होता क्यों है इसलिए होता है अविवेक के कारण होता है हमने ठीक से विवेक नहीं विवेक मतलब विचार पूर्वक पृथक नहीं कर पाया बुद्धि और आत्मा को बुद्धि और आत्मा एक ही जगह पे पेमाना है आत्मा सर्वथा जैसे एक वस्तु के साथ जिस प्रकार मेरे सामने भी पुस्तक है बु, बुक स्टैंड है पेन है घड़ी है फोटो है शीशा है ये सब के साथ मिल करके हमने है को देखा तो हमें लगता है जो है यही है सत्य है तो शास्त्र बोल रहा है इस उपाधि के साथ मिलकर करके तुम है को देखा परंतु है और उपाधि दोनों बिल्कुल भिन्न वस्तु है बिल्कुल भिन्न वस्तु है सच्चिदानंद का परमात्मा का रूप है और नाम रूप ये माया के रूप है ये नाम रूप और सच्चिदानंद ये दोनों क्योंकि नाम रूप सच्चिदानंद के रहने के कारण ही प्रकाशित हो पाते हैं तो वो मिला हुआ है जैसा लगता है परंतु सच्चिदानंद के साथ इस नाम रूप का कोई संबंध नहीं है सर्वभूतानी तो सर्व बोल करके नी भूतानी पश्चिम योग में मेरे, न, मेरे किसी भूत का कोई संबंध नहीं है ये भगवान की पारमार्थिक स्थिति शुद्ध चेतन के रहने के कारण सभी वस्तु दिखाई पड़ते हैं तो शुद्ध चेतन के साथ किसी वस्तु का कोई संबंध नहीं है इसलिए आप हमेशा अविकारी है फिर भी के कारण शरीर के मन, का कोई भी धर्म परंतु हम अविवेक के कारण मिला देते हैं बस इतना ही विचार पूर्वक इसको अलग करना सीखे इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार खट है पठ है मठ है मकान है दुकान है ठीक है सब कुछ दो, अब जो है ये घाट पट कुछ के साथ हमको है समझ में आता है अस्तित्व तो दिखाई नहीं पड़ता पट दिखाई है इस अस्तित्व जो समझ में आता है तो उस अस्तित्व का आप उपाधि के रहित कर दे शुद्ध अस्तित्व क्या है यदि तो उसको हम विवेक कर लेंगे बस तो आत्मा की पारमर्शिक स्थिति अभव निर्गत है अगले श्लोक ने बोला अभी बुद्धेर अर, अर, अर, अवे, अवे बुद्धेर तथा तथा अन्न अवेका हंकार जो है न उसको एक बोल अतराम बुद्धेर अवेद तथा विवेकत् परा अन्न स्वय चापि न एक बड़ा श्लोक है ये बोलता है कि माह जागृते परमान जब प्रबंश अहंकार जो है ना वो बुद्धि को बोलता है क्या बुद्धि बुद्ध चाहता है कि शुद्ध भगवान चिंता के संसार से छूट तो हमारी जो जो है वो वो बोलते बोलते हैं हैं बुद्धि को क्या बोलते है? ए, जो हुए है, उसको जगाओ नहीं यदि तो जग जाएगा ना तो अपना तू रह जाएगा ना मैं रह जाऊंगा ना हमारा व्यापार रह जाएगा अगर प्रपंच भी नहीं रह जाएगा उससे अच्छा उसको सोने दे उसका मन में रख देगा अहंकार माँ प्रतिबोधा जो सो रहा है उसको जगाओ नहीं अहंकार अपनी बुद्धि को बोलते रहते दोनों मिल करके तो, चाहते है, इसके बाहर आए। तो, तो फिर भी अहंकार इसी के बाहर नहीं आना चाहते हैं तो बुद्धि को बोलता है उसको छोने जो तो सोर है उसको जगाओ नहीं क्योंकि क्योंकि वो एक बार जल जाएगा जागृत परमानंद तुम भी नहीं रहोगे नाम मैं तो, तो भी नहीं रहूंगा और फिर हमारे बना हुआ जो जगत प्रपंच ये भी नहीं दूसरे की विद्युम समझना था और जैसे बुद्धि जानते है उस अनुपर की हम जगह बुद्धि अवैध तथा जैसा जैसा बुद्धि जाना उस हिसाब से जैसका जिसका बुद्धि है कोई समझता है कि मैं ये हूँ मैं बुद्धिमान मैं मनुष्य हूँ कोई समझता अपने कोई अपने जैसा जैसा बुद्धि समझ लिया उस प्रकार से ही जो है वो अपने को मान लेते हैं परंतु यदि विचार पूर्वक एक बार ये अलग कर लेते हैं विवेक आत्त अन्न, स्वयं से जो भिन्न कोई वस्तु जो है अपने से भिन्न करके कोई वस्तु नहीं है और एक मई मैं हूँ और फल तो क्या होता है विवेक कहाँ पे होगा बुद्धि में होगा और विवेक हो जाने पर क्या हो जाएगा बुद्धि स्वयं ही नहीं रह जाता स्वयं बुद्धि स्वयं नहीं एक के कारण बुद्धि अपने को भी बना रखा अलग करके और फिर अपना प्रपंच भी बना रखा परंतु यदि बुद्धि एक बार जग जाता है विवेक कर लेते हैं क्योंकि अविवेक के कारण बुद्धि जो है आत्मा चेतन को और जर को मिला दिया यदि विवेक पूर्वक के और चेतन को अलग कर पाते, तब क्या हो जाएगा ना अहंकार रह जाएगा ना बुद्धि रह जाएगी बस शुद्ध आत्मा ही के बल बना रहता है इसीलिए अविवेक पराभाव अविवेक के कारण दूसरे की मतलब ड्यूनिटी को दिखाई पड़ते हैं बुद्धि और बुद्धिथा बुद्धि अवेद तथा जिस प्रकार बुद्धि ने संसार को जैसे देखा उसी प्रकार ही संसार हमको दिखाई पड़ता से जैसे भगवान ने बुद्धि बुद्धि के जो जो है कर्म नहीं और कभी अपने से भिन्न से ग्राहक देश भी बनाए ये सब बुद्धि का है। एक बार हम ठीक से हम विवेक ठीक से कर लेते हैं विवेक आत्म विवेक यदि ठीक से हो जाता है जड़ और चेतन दोनों अलग बताते हैं बिल्कुल अलग है, ये दोनों मिल नहीं सकता बुद्धि ने इसको अभिवेक के कारण मिला दिया हमको विचार करके जड़ और चेतन को लेता रहेगा तो क्योंकि आत्मा को तो जिस प्रकार मैंने ये दो पेन को अलग कर दिया अभी मिला हुआ था दो पेन को हमने अलग कर दिया ऐसा तो कभी नहीं हो सकता की बुद्धि को आत्मा आत्मा को आप किसी से अलग कर ही नहीं सकते क्योंकि सर्व व्यापक है तो, तो है तो विचार विचारूर्वक तो ये दोनों अलग है इस चीज को अहंकार तो तो भी नहीं रह जाएगा चेतन ही एक दम आएगा व्यवहार कुछ देर के लिए होता है परंतु तो व्यवहार शरीर अपने अभ्यास से कर लेते हैं अहंकार से नहीं व्यवहार अपने शरीर अभ्यास से कर लेते हैं जो करना होते वहाँ पे फिर अहंकार अथवा अहंकार से कुछ करना पर ये सब नहीं होता जो है इस प्रकार से ये सारा संसार बुद्धि ने ही बना रखा चलिए बुद्धि शुद्ध होने पर जब हमको विवेक जागृत हो जाते हैं तब क्या होता है संसार वैसे ही पड़ा रहेगा परंतु इसमें कोई सत्य तो बुद्धि और ये मेरे काम की वस्तु है ये भावना ही मन निकल क्योंकि संसार केवल अपने लिए सारा शीत के लिए है परंतु तो अपने बुद्धि की शुद्धता के कारण हमारा क्या लाभ होता है हम जड़ और चित्र के विवेक स्पष्ट रूप से कर लिया तो क्या होता है फिर अब की से हम नहीं करते। की परिवर्तन से हम अपने ता नहीं देखते। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ हूँ न मैं मरने वाला हूँ मेरे अंदर भूख भी नहीं है प्यास भी नहीं है मेरे अंदर शोक भी नहीं है मुंह भी नहीं है मैं एक छय को देखने वाला हूँ मैं इसको समझने वाला हूँ इसलिए ये सब दृश्य है मैं दृष्टा व्यापक हूँ पूर्ण हूँ इस प्रकार से भाव विवेक पूर्वक जो जागृत होकर उम्मीद रहित होकर बस सभी के हित कल्याण कर चिंतन करते जीवन इस विवेक पूर्वक यदि इसको बना पाते हैं तो संसार से हम मुक्त हो जाते इस प्रकार से बुद्धि की महिमा आ, बुद्धि के साथ साथ हमारे मनोदेवता है मनोदेवता मतलब चित्त में जो संस्कार रूप में रहता है वही सबसे बड़ा जैसे जन्मांतर संस्कार है वो जब तक रहेगा तब तक, तक हमको नचाता ही रहता है इसलिए हम मन को लेकर के बोलते हैं मन जीवन माइंड मन को कैसे लेकर मन प्रबला क्योंकि हमारे माइंड को कालीगर बोलते है मनुष्य ही अमन भावी दिन तो उपलब्ध थी मन को यदि तुम अमन कर सकते हो तो दैत प्रपंच फिर आपको दिखाई नहीं देगा बुद्धि तो मिला देते हैं दैत प्रपंच को और मन क्या करते हैं कि नया नया जो है दैत प्रपंच उत्पन्न करता है चित्तभूमि तो संस्कार के कारण वस्तु तो के प्रति आकर्षण इसको उसको मत फिर जो है आप फिर बुद्धि क्या किया उसके साथ आधात्मा करवा दिया बस ये मेरा वस्तु है एह एह इस प्रकार से जरुरचेतन को मिला देते हैं चित्त का चित्त को लेकर के बोलते हैं छंद थोड़ा सा मेमते न कि मे सर्व भविष्य चिथीशे सतएव मे मते रिजोग तब मोह मोहकारित किचित तव चेषि मे सर्व फल भवि सर्विशेषिश्वरूपे सतएव मे मते रिज तब मोह मोहकारित सर्व अब अब अब तो उनको विवेक विवेक हो गया अब जा जागरत होने के कारण मन को अरे मन मती, मती ये मति ये बुद्धि देखो क्या है कि सतमे मैं जो चैतन्य स्वरूप और अपने आप अपने सर्वथा असंग तो जोग वो कारी इस रूप रस गंध के साथ मेरा जो जो इस के किया, मैंने नहीं किया का संबंध होता है आत्मा के तो भी संबंध नहीं परंतु भ्रांति से बुद्धि अहंकारी परिचिन्ह इसमें नचना चाहता है देखना चाहता है तब कोई अर्थ इसको मिला देते हैं इसीलिए बोलता है हे मते, हे मते मते में है, हे मते हे में है जो स्वयं प्रकाशित स्वरूप के साथ मेरा जो जोग होता है ना वो तब तुम्हारा होता है मेरा नहीं होता है मोह कारित तो, और मोह से वो अपने में आरोप होता है तो ना, ना अब मैं हमें समझ गया अब मैं अच्छी तरह अत तो न किंचित चिष्ठित तो न जो भी तुम तो अभी कुछ और कुछ मचाओ अब हम तुम्हारे उसमें कितना भी चेष्टा कर उसका फल मुझ में कुछ भी होने वाला नहीं है पहले मैं नहीं समझता था, था। इसीलिए मैं सोचा की मैं रूप को देखा रस को साथ लिया ये सब शब्द स्पर्श रूप प्रसान करके मैं अपने कोई संबंध नहीं है मेरे अंदर कोई फल उत्पन्न नहीं कर पाओगे तुम से बताएते मैं स्वयं प्रकाश चवरूप रूप रस के साथ मेरा जो जोग तुम्हारे कारण, जो जो कारण से यह सब हो रहा था मैं अभी चोर को पकड़ लिया अहंकार को अब मैं पकड़ लिया अब तो हमको कुछ बिगड़ नहीं पा और हमारी घर में चोरी नहीं कर दो अतौना किंचितवचि देना अब तुम कितना भी प्रयास कर लो जब तक प्रारंभ आए तब तक थोड़ा चेष्टा तो उसका चलता रहेगा तो हुआ था मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूं मैं, मैं पुरुष हूं मैं सन्यासी हूँ मैं विद्वान हूँ मैं बुद्धिमान हूँ मैं, मैं डॉक्टर हूँ जितने सारे आरोप किया था सारा विशेष को मैं अपने सभी हटा दिया मैं अपनी निर्विशेष अवस्था को मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं इसलिए तुम हमारे सामने ये जितना भी प्रपंच खोल करके ना जा रहे हो इससे मुझ में कुछ होने वाला नहीं और अच्छी तरह से देख लाके बोलेंगे समझ ले तेरे को भी क्या मिल ले है तो तू तो जड़ है मैं साथ दे रहा था इसलिए तू खूब नाच रहा था मैं साथ देने वाला न्या मिलते इस प्रकार से जो है सुंदर लिखा है इसके यहाँ पे शरूपे, रसादी रूप साथ इसका संबंध होता है ना? तब हो, तुम्हारा साथ होता है और मोह कारित मोह से मत तो मिला दिया मिल जाने के कारण यह अहंकार जो है शुद्ध चेतन तो मिला हुआ नहीं है अहंकार जाकर के चिपकता है अहंकार जा चिपकता है चेष्ट तुम अभी कितना भी चेष्टा कर नुकसान होने वाला नहीं है मुझ में कुछ भी फल होने वाला नहीं है क्यों हेतु दे रहे सर्व विशेष अब मैं समझ गया कि कुछ भी विशेषता मुझ में नहीं है कहा से शुरू किया था वो जो मनुष्य से शुरू किया था मैं संसार वास्तविक मनुष्य भी नहीं हूं मैं दाते। तो असंग व्यापक ये मनुष्य की कल्पना भोगने की इच्छा यही फिर हमको बार बार संसार चक्र में घुमा रहा था अब सारा विशेष यहाँ से लेकर के जितने सारे विशेष हमने तुम्हारी मुंह के कारण जो आरप किया हुआ था इसको मैं छोड़ दिया इसलिए अब तुम मेरे बिगाड़ नहीं पाओगी तुम्हारी मुंह के कारण ये संसार तो की नाचना अथवा संसार की बिगा ये जो है इसमें फंसा हुआ था आगे बोलते हैं इसलिए आगे बोलते हैं जो हम समझ गया अब मेरे को तुम कुछ नहीं कर सकते इसलिए तुम भी जो उछलना बंद कर दो तो। प्रशांति प्रशांति याद उहिता उदा उहितास असद उहिता सदा प्रशांति माई अशूता सदा अहम् परब्रह्म सदा तथा विमुक्त दय वर्जितात अहम् परब्रह्म सदा विमुक्त था अजमेक दया वर्जिम जतु मा मजताशाई आया हि असदीता असदी तहम पर सदा तथा अजमेकम अजमेक दयाजित प्रशांति प्रशा माया अशद अशदिता सदा प्रशांति माया हि अहद असदिता सदा चिषा चिष्टा आयत आया आ, ये आ है ये, क्योंकि मैं तुम्हारा से ऊपर उठ गया अभी क्यों जाना अहम पर विमुक्तवत तथा अजम एकम इसलिए मान तुम अभी क्या करो हाँ इस हमारे साथ आप क्या करो की मायामय कार्यतम विमुच उसको छोड़ करके तुमने देख तुम्हारे साथ मैं देने में कर तो, माया, माया, जो जो था, था, क्या करो प्रशांति आया प्रशांति को प्राप्त कर लो असद सदा हमेशा के लिए असद वस्तु के प्रति तुम्हारा चेष्टा था ना तो, तो ई है कि उह है है है यह है ई ई तो यह यह यह, यह, यह, यह चेष्टा चेस्ट, यह, चेष्टा तो, जितना तुम्हारा तो चेष्टा था वो ई तक तुम्हारे पुस्तकों तो मायामय इस शरीर के साथ वो जो तुम मायामय माया कार्य अभी तक कर रहे थे माया के प्रपंच को लेकर उसका भी छोड़ दो उसके विपरीत क्या करो या या है प्रशांति को प्राप्त कर लो तुम प्रशांति को प्राप्त कर लो ये जो असत हितात्सदा ये जो असत वस्तु के प्रति तुम दौड़ रहे थे उसको छोड़ करके आप शांत होकर के बैठो क्यों मैं समझ गया क्या समझ गया अहम पर सदा विमुक्त मैं जो पर निर्विकार निराकार पूर्ण व्यापक तत्व हूँ और हमेशा मुक्त हूँ पर जान लिया इसीलिए मैं ये भी जान लिया की मैं जन्म में एक जन्म रहित भेद रहित तत्व हूँ इस प्रकार क्योंकि मैं समझ गया अपने को मैं एक भेद रहित जन्म मृत्यु रहित तो पर समझ में आ गया इसलिए इसलिए अब अब तुम जो है है भी उससे होने वाला नहीं खुद करना बंद कर दो अभी मैं अपना स्वरूप को मैं जान लिया श्रीमत ने भी मुझे मत को बोल संबोधन करके आया था बुद्धि को मन को बोल रहे हैं मन अब जो छोड़ दो क्या छोड़ दो माया, माया कार्यता ये जो माई कार्य जगत को तुमने हमारे सामने ला कर करके एक एक करके इंद्रियों के माध्यम से क्योंकि मन तो मंत्र चिंतन करते हैं जो इंद्रियों के माध्यम से अंदर जाते हैं इसलिए इस कार्य तो करना यह मतलब इस शरीर के लिए तुम छोड़ दो यहाँ पे तुम आदि तुम्हारा फल सारा विफल हो जाएगा क्यों प्रशांति में आशांति को प्राप्त कर लोग असत इत सदा असत जो चेष्टा तुम कर रहे हो की प्राप्ति को ले को लेकर के खेलना लगा सदा मैं तो असंघ व्यापक पूर्ण तत्व हूँ हमेशा मुक्त हूँ तुम हमको माए माया में फंसा के रख के दे भी जान लिया था अज एक चितम क्योंकि मैं अभी समझ गया अपने बोले ठीक है, तो तो है, है। तुम्हारे साथ तो हमें तब हम अपनी मर्जी से अपना कुछ करते तू अकेला क्या कर लेगा तू तो जा रहे तेरे अंदर वो कहा सुख दे पा पाएगा तू जब तेरे को मैं साथ नहीं दूंगा तेरे को कुछ भी नहीं हो पाएगा इसलिए कम जगह कम यहाँ पे तू अपना काम करना छोड़ दे इसको ये जो है देखिए देखिये संबंध अर्थात अनुकूल राग देश ये सब जो है मनी बनाता रहता अहंकार को सब मिलकर अब जो है हम समझ गया अब हमारा विवेक हो गया क्या विवेक हो गया जड़ और चेतन अलग वस्तु है शब्द स्पर्श रूप रस रसगंध जो पांच विषय में दिखाई पड़ते हैं उसकी ये जड़ है और उसके साथ चेतन की विद्यमानता से ये जड़ की अभिव्यक्ति होती है परंतु तो जड़ के साथ चेतन की कोई संबंध नहीं है तो नाव नुकसान कहा होगा परंतु जड़ इस चेतन के कारण सत्ता को प्राप्त करते हैं इसलिए मन की अब तुम यदि ये जड़ वस्तु को हमारे सामने लेकर के अंदर प्रवेश करने का कोशिश करोगे तुम्हारा चेस्टा बिथा रहेगा क्योंकि मैं अपनी असंगता को समझ गया हूँ संबंध नहीं रहेगा इसीलिए इस माय मैं, उसको उसको मैं अभी समझ गया हूँ कि मैं असंग पूर्ण व्यापक चेतन तत्व जड़ तुम्हारे साथ संबंध तुमने करवाया बुद्धि को लेकर कोई भेद नहीं है मुझ में मैं तो भेद रहित पूर्ण व्यापक अब आगे वाला आप देखिए मजे का और बोलते हैं सदा केवल सदाषुमाचम अक्षर शिवम निरंतर फलम सदा तबई तूते केवल यथाचम सर्वगम अक्षरम शिवम मक्रियं फलं सदा हमेशा सर्वभूत समस्मी और भी देख लो यह मैं अनुभव में आ गया सर्वेश भूत समस्त भूत के लिए मैं समान रूप एक हूँ मेरा कोई प्रिय अ नहीं है क्योंकि मैं व्यापक हूँ किसी को चीज को मैंने नहीं छोड़ा सभी में मैं समान रूप से विद्यमान इसीलिए सभी को सत्ता स्पूर्ति भी समान रूप से प्रदान कर रहा हूँ चाहे हिरण्य गर्भ से लेकर के छोटी चीटी तक जखम जैसे हमारे आकाश सर्वगम आकाश क्षम जगह पे जाए उसी प्रकार ये अक्षर रूपी जो तत्व मेरा है ये भी है पूर्ण व्यापक है ये रहित है और समस्या कल्याणकारी तत्व है सर्वगम आकाश के समान ये है ये रही था, मतल्ण मतल्ण रही था। और ये मेरा कोई गैप नहीं, को, नहीं है किसी के साथ मेरा कोई व्यवधान नहीं है I'm आत्मा सर्वांतर है तो ब्रह्मतन में बैठ सके, आत्मा अप्रैचक है, है, मैं, मैं कला से रही हम मैं निरा कला नहीं है तो क्रिया कहाँ से होगा क्रिया तो पार्थ नहीं होता इसलिए मैं क्रिया भी नहीं है परम तथा हो न तुम्हारे चेष्टा के द्वारा कुछ फल के साथ मेरा कोई संबंध नहीं होगा तब तुम्हारी चेष्टाओं से नगर में चेष्टा कर ले क्यूँकी मन हमको जीव बना करके अलग अलग कर्म करके उसमें आशक्तिपन्न करके वो प्राप्ति की इच्छा से मेरे को फिर एक जीव भाव में आना पड़ता था पर मतलब प्रती होती थी अब जो है वो चेष्टा अब मैं संसार की सभी वस्तु के प्रति एक समस्त बुद्धि आ गया। अब कोई प्रिय अप्रिय नहीं रहेगा और ये भी मैं जान लिया कि मैं कला रहित हूँ इसलिए कोई चेष्टा भी मुझमें नहीं हो सकता और तुम्हारे चेष्टा तुम्हारे पास रहे पर तो हमारा कोई लाभ नहीं होगा फिर आगे बोलेंगे कि तुम्हारी चेष्टा भी तुम्हें तुम्हारे लिए काम नहीं देगा क्यों जब मैं चेतन तत्व तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो तुम क्या कर लोग तुम भी कुछ कर पाओगे तुमको बंद करना नहीं पड़ेगा मन को भाव देखिए विचार के, के द्वारा विचार पूर्वक मांडव को कारी कारी इसको बताया विचार पूर्वक इस प्रकार से जड़ और चेतन को, समझ को समझते ही समझ चेतन एक ही है चेतन अनेक नहीं है जड़ अनेक है और चेतन की उत्पत्ति होना भी संभव नहीं है जड़ की उत्पत्ति होती है तो नाच भी होगी इससे मैं अपनी भिन्नता को यदि समझ जाऊंगा तो इस मन कुछ भी कर ले तो मन के जो बचे हुए समय में जीवन के बचे हुए समय में मन कुछ भी कर ले उसके साथ मेरा कुछ भी पी मतलब तो अच्छा बुरा के संबंध नहीं होगा तो और फिर है है है ये मेरा है। तो इन दोनों से जो है आत्मा इस आहंकार को जीव भाव में में आना पड़ता है तो है शुद्ध तो कोई नहीं परंतु इस भाव को अहंकार छोड़ दे तो अहंकार चला गया फिर जो है केवल शुद्ध जीव ही रह जाता है तो आएगा जाएगा कौन इसको लेकर सदा चूतेश समाज में केवल हमेशा समस्त के प्रति केवल कोई, के सर्व, कोई तो कल्याणकारी को प्रदान करता हूँ किसी को नाश नहीं करता नाश का काम तो ईश्वर करते हैं फिर भी मैं उसको बीज रूप में रक्षा करता हूँ इसलिए कल्याण करी तत्व तो, निश्क... निरंतर हूँ मेरे अंदर कोई गैप नहीं है इसीलिए भी, भी कोई नहीं है न फलम तब अभि तब इत तुम्हारी चिष्टा से मेरा भी कुछ फल होने वाला नहीं है मैं तुमसे अपने को अलग कर दिया मैं तुमको अपने से अलग कर दिया तुम कुछ भी कर लो अब इससे मेरा लाभ हानि मुझ पर नहीं है तब मन अपने आप चुप हो जाता का है साथ ना दे चेतनता के साथ जो हम घर जाकर के मन का साथ दे देते दे हैं वही जो है मन और उछलने कूदने लगते मन को हम साथ ना दे तो मन कुछ नहीं कर पाता बस मन ऐसा ही जो है कुछ तो देर पर सर को मचाएगा फिर अपने आप शांत हो जाएगा जैसे छोटा बच्चा कोई चीज मांग रहा है और माँ जो जानते हैं कि इसको इस चीज लाभ लाभदारक नहीं है माँ नहीं देंगे तब तो क्या होगा बच्चा थोड़ी देर तक गएगा फिर अपने आप अप बंद हो जाएगा रोना बंद हो जाएगा भूल जाते हैं बच्चा फिर दूसरा खेल में लग जाता है इसी प्रकार से मन को अपने बस में करने का प्रया ये थोड़ा सा जो इसको देख लेते हैं मन को लेकर के भी बोलेंगे यहाँ पे अभी आने वाला है अभी हम लोग कहाँ पे है इसका जो प्रतिशंग प्रति पढ़ लिया जगत जो है बहुत बड़ा है अनंत है परंतु देखो इसी जगत को कितने राजाओं ने भोगा किसी ने थोड़ा रूप में भोगा किसी ने बुरा रूप में भोगा जगत पूरा किसी ने जो है उदार भोग से इसको ध्यान ग्रहण करके त्याग तो कर दिया यही भुवने भुवना चतुर्दश जाते चतुर्दश भुवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग जीवों का अलग अलग भोग है देव इंद्र देवलोक को पराजित कर रहे हैं भूलोक को पराजित कर रहे किंतु एक ये तो ये है, ये यही रहा कि जो मदांधता उसमें ममत्व ला करके क्या होता है ये मेरा है, इस प्रकार भावना कर लेते हैं तो अरुचि से हम बजते हैं ये पृथ्वी जो है कभी भी अभुक्त नहीं रहा कभी सभी के दरा, किसी कभी न न किस के के किसी किसी रूप से से उसका तो भोग ही जाता है एक छोटा सा अंश लेकर उसमें का करने से क्या लाभ आज मेरे पास कल तुमसे चला जाएगा ये अपने मकान दुकान सब जगह पे यही जो है कोई राजा कोई विशेष भूमिखंड को लेकर के ये मेरा है इसलिए मैं इसका राजा हूँ ये भूमि कभी भी और तो नहीं रहा सब, कोई ना कोई सभी इसी प्रकार तुम भी आज इसको राजा बना तुमको तो भी जाना पड़ेगा इसलिए इस भूमि खंड की को तुम मान भी इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको नहीं करना तो इसलिए राजा के पास जाना कि यहां पे ही पे भु, इसलिए बोलते हैं अभुक्ता क्षण पीना जात नृपसते हैं अभोक्ताया क्षण पीन जात नृपसते भुवस्त लाभे कई बहुमान क्षिभृता तदमश्च पशे तदवय बलेश जरा प्रस्तुत मुदम अभुक्ताया जनमें न जात नृपते भुगत क इव बहुमान्षिता विदधति जरा प्रत्युत इस पृथ्वी का राजा, तो राजा ने शुरू से लेकर इसको भोग करके दिया है एक क्षण भी ये अभुक्त नहीं रहा कोई कुछ अंश को कुछ कुछ अंश को लेकर के भोग करते हैं और उसमें जो है उसका उस पूरा पृथ्वी का एक अंश कभी एक अंश सोच लीजिए हमारी मकान अथवा हमारी दुकान अथवा हमारी स्थान कोई राज्य कितना है पूरा पृथ्वी की तुलना में एक बिंदु की तरह भी नहीं है उसमें अभिमान करके मैं उसमें फंसा फश, रहता हूँ इसलिए बोलता है ये अब जड़ व्यक्ति जाए जहाँ तो हमको दुख होना चाहिए कि जहाँ पूरा पृथ्वी का राजत्व में सम्राट बन सकता था पूरा पृथ्वी का राजा हो सकता हूं मैं तो ऐसा बोल रहे हैं और हम एक छोटा सा भूखंड को लेकर के के दिल और उसमें करके जो हम लड़ाई कभी शुकी, कभी दुखी होते रहते हैं हम होना तो दुखी होना चाहिए जब भी शायद होना चाहिए पृथ्वी जो है कभी भी अभुक्त अवस्था में एक क्षण के नी भी नहीं कितने बड़े बड़े राजा हुए कितने पृथ्वी कुछ लंबा समय तक भूख करके फिर भी चढ़े गए इसलिए इस का आधी के लाभ और फिर मैं एक राजा होगा फर्क पड़ता है इससे तो उससे तो तुम्हारा परेशानी बढ़ बढ़ जाता है इसलिए आपता है इस भूखंड पृथ्वी का अंश का भी एक अंश उसका भी एक देश मात्र का आधिपत्य लाभ करके इस अल्पनिमित्त में विषाद्रस्त भिश, होना चाहिए था क्या मैं यहाँ पे स्कूल अपने हमारे मूर्खता क्या करते हैं विपरीत में इसका इतने का मैं मालिक हूँ उसमें आनंद अनुभव करता है क्या विचित्र बात है ये जो है बहुत विचरणीय बात है जहाँ पे यदि आत्मज्ञान हो जाता है पूरा संसार हमारे लिए पड़ा हुआ है और पूरा संसार में आप आधिपत्य कर सकते हैं किसी से आप अलग नहीं है सभी के भोग कर रहे इतना, मतलब इतना सामर्थ्य भगवान आपने को तो दिया एक छोटा सा भूमि में ये मैं हूँ ये मेरा है इस भावना को तय करके तो दुख होना चाहिए था परंतु मनुष्य उसी में सुख करते रहता है ये क्या विचित्र वक्त है क्या दुख की बात है है ना ये जो है बड़ी आश्चर्य बात है ये इसी से वहराग्य उत्पन्न होता है जो भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया आप सस्मिन सम्राट बन सकते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करके ये छोटा सा एक भूखंड को लेकर के राजत्व तो पा करके उसमें खुश करके अपने जीवन को बर्बाद कर पृथ्वी के जो है थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि वे मतलब इसकी जो भूखंड की परिमाप को दिखा रहा है उसको भी रूप में पे को को को एक जल के पर रेखा के के समान समान करते हुए और उसके घेरे भूखंड छोटा बिंदु उसको लेकर उसमें से यदि आप किसी को कुछ दान भी कर देते हो तो उसमें क्या वही बात है तो छोटा सा एक दिन का है मात्र है दिन का मात्र है उसको लेकर के बोल रहे की मृत्पींड जल रेखया बलयीत सर्वप्यय नुनुत तमे संग दुर्दवा तो कि दरिद्राषम धीक् धीक पुर अधमा धनकना वेभ्यो अच्छी मृत्पिंड जलरेखया बलता सर्वाप्ययनु साक्षी तमे सगर सी संगा गण्य दुर्द कि दरिद्रृषम दीक, दीक, तान अधमान धन कनान, ते हैं एक समुद्र एक जल के ऊपर रेखा के समान है समुद्र रूप जल रेखा के द्वारा परिविष्टि तो इस समुद्र पृथ्वी मृत पिंड एक छोटा मृत पिंड एक जल की घेरे से कर दिया घेर दिया इस प्रकार एक सम्पूर्ण सृष्टि की तुलना में एक तो छोटा सा अनुमात्र ही वस्तु है तो उसको लेकर के उसको मन, अब मतलब एक के बाद एक उसको लड़ाई करके राजा लोग लो के, के भु, लो चीन, लो एक बदलते हैं भूखंड को छिन भोग बदल कर इस प्रकार उस जो राजा होते हैं उसमें से मान लीजिए थोड़ा भी कुछ दान भी एक बिंदु में से भी बिंदु किसी को दान कर दिया उसमें आश्चर्य की क्या बात है वो तो जानते हैं कि कुछ दिन में लड़ झड़के पास चला जाएगा चलो उससे अच्छा है तो जी मैं पहले बोल कर गया जीते जी तो तो तो के साथ, हमारा तो उसमें तो आनंद सुख है तो उसमें जो पकड़ के रखने से तो दुख ही दुख है इसलिए वो राजा थोड़ा दे दिया तो उसमें आश्चर्य परंतु तो उन पुरुष का है जो इन राजाओं के पास जाकर के थोड़ा जाकरण को इच्छा करते हैं ते भी जो एक धन कण को लेकर के सुखी होकर बैठा उसमें से एक धन कण की इच्छा करने वाले मूर्ख व्यक्ति को तो और धिकार है और धिकार राजाओं के पास जाकर के मांगने से क्या लाभ ये सब चीज जो है जाने वाला वस्तु है अनित्य वस्तु है और ये, ये सब बना है, मन ही जो है इसलिए अलग करके तादात्मक कहीं पे कोई राग देश में ये अद्भुत जीवन है उस चीज को महान साम्राज्य को प्राप्त करके जी सकता है छोटा सा भूखंड छोटा सा मकान दुकान इसको लेकर के तादात्म करने से क्या लाभ है उस व्यक्ति को तो और भी दिखा है जो लोग इस प्रकार राजाओं के पास जाकर के कुछ देव हम हमारे लिए भी कुछ भीख मांगते हैं तो कुछ बोलते हैं वो तो और भी मूर्ख आनंद भगवान ने तुम्हारे लिए पूरा साम्राज्य दे रखा है भगवान ने तुम्हारे लिए पूरा सृष्टि बना रखा है क्या पहले बोल करके भोजन व्यवस्था भी भगवान कर रखा पानी की व्यवस्था भी भगवान कर रखा सोने के लिए इतना सुंदर पृथ्वी बना दिया ओढ़ने के लिए जहाँ जितना आवश्यकता तो भगवान दे देते तो फिर किसी के पास जा करके बोलने से क्या अलग प्रकार से भगवान शिव जी को पहले शुरू किए थे उसी को लेकर के बोलते हैं कि ओ, ठीक है अच्छा ही बच गया अभी इसको रखते हैं कल कर लेंगे इसको समय नहीं देखा मैंने पूर्णमिदं पूर्णम दूर्णस्ाय पूर्णमेवशिषम शांति शांति शांति